का साधन स्वार्था साधन कपडे पोर बालो पोरते जूते पे बहु जोरते पता नी ये पागल है या आम् पागल हैं, ये ऐसा क्यु कते भ कपडा ओढ़ लो यदि कपडे के र लो क्या ही नहीं क्या करते कपड़ा फिर रिखा, फिर रिखा, फिर रिखा नहीं? क्या करते हैं, ले रख अब है है मतलब इसका इतना पागल कपड़े के इन्द्रियो पता राष्ट्रिय कपडे मे बालो लो बालो इ इनको काटना भा काटनाटि लो या बाधि लो कोई तो परबद करो इनका <laughs> मैं कहता हूं, परमात्मा हम जाएं जैसे पर्वता प्रमात्मा विद्यासे इ बचकेरना कुर्ते सिवाये होगे लगभग बहु बर्ष होग न पतानि पद्रे सम्यक् पहने लगभ वैसे ये तु कटिवस्त्र और, है कितने वर्ष मुजे यादी संन्यास कटिवस्त्रि कुर्ता हैर इ सखी हु अटिवस्त्रीर्ता को अन्तर अपि इ या पठन हटाके या लगवा लि अन बुद्धिमत्ता अपने आप बटन को बंद करेगा, दूसरे को बुलाय बटन् बो मे या या या बटन लगा पीठ लगादि गोलाये कव का ये पाकिस्तान तो का गोला, <laughs> गोला बटन् है पुरान पुराधिन बा अख के लिए, एक पालते हा अच्छा जानवरीख पञ्चम जाता रखवीताखवली के न के जीर है, और की भी करता न चलेगा गूमरेगाकोलाये रोटीगा ये केगा वोगा और पूता वो पत्मा पिटगा आगे पी गुमता अपि बता मत कोटिखला बाधना बाध दो और रोटी दे कोई बात नहीं, पर ये थोड़ा एक एक से खेल दे रहो। होगा होगा। इतना कितना हो हो। और एक गरीब रोड़ने धे पैस धिया गी बा विचित्र सा दिखता समझा लगते दृष्टान्त पडेगे कम को बचगे या वे दो स्वामी जी हा समाज मेते जागा वैसे के अच्छा समाज जैसा वैसे के अपि नीमानोगे नाटा नी जा सकते आमाग मे रना चे उल्टे समाजो बना चेटा जाना चे का समझ माया उटे समाज कल्टा बेसमज व्यक्ति उल्टे समाज का उल्टा अनसी बे बुद्धिमत्ता इसलिए सोचना विचारना सीखो ईश्वर ने मुनि शरीर दिया है हमको अपने जीवन को ऐसा बनाओ हम ईश्वर को प्राप्त कर ले मुनि से जीवन का लक्ष्य केवल एक ही ईश्वर प्राप्ति करो और करवाओ बस और जितने वो साधन हो सकते हैं इसको छोड़ के जो व्यक्ति गति प्रगति करता है वो वकाश को दुखो दुखी होने से बच नहीं सकता कितना जोर लगाए कोई। लगा नियमै ईश्वर विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति सुख प्राप्त न दुख बता सिखो औरो मे बालको सिकाद रख लो यदि आप जोर नहीं लगाएंगे सब मिल करके इस विद्या की रक्षा नहीं करेंगे वेद विद्या की रक्षा नहीं करेंगे धर्म की रक्षा नहीं करेंगे अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई है आ चुकी है वो सभी प्रकार से ये सारी परम्परा समाप्त हो अच्छी परम्परा वैदिक परम्परा सारी समाप्त हो आपसे पीछे वाली पीढ़ी को देखो वो क्या करती है और तीसरे बालकों को बालको दो आ दश वर्ष का दिनभरी धर्म नमीची ईश्वर नाम चीजखान शुद्ध रने कीज सत्सङ्गीत लडके लडकी जोटे बच्चे है कि मिलेगि और माता स्थिति बालकां को पा मिटी पूरे दिनभर अचि बा बैठ नी सिखाते गौराव है या ऐ पांच मिनट भी बालक बालिका को बैठा करके धर्म की बात व्यवहार की बात नहीं सिखाते देश की रक्षा की बात नहीं सिखाते अब यह बताओ यह होगा क्या बैस विनाश और लोग जो मार काट वाले हैं वो मिलकर चलते हैं अस्त्र शस्त्र बनाते हैं और ये अपने भारत के लोग आपस में लड़ते हैं आपस में झगड़ते हैं परिणाम ये भारत देश फिर पराधीन हो जाएगा दी ऐसा रहा था पराधीनता की घटना देखनी सुननी पढ़नी हो तो पुस्तकों में देख लेना लगभग लेखक लिखता है साढ़े सात सौ वर्ष तक ये भारत देश पराधीन रहा था पिछले और उन वर्षो में जितना धन संपत्ति थी विदेशी लोगों ने ढो ढो करके ले गये लूट के मार के ले गए और भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और विरोधियों के साथ मिलकर के भारतीयों को गाजर मूली की तरह काटा भारतीयों ने भारतीय विदेशियों के साथ मिल गए विदेशियों के साथ यदि भारतीय नहीं मिलते तो भारत पराधीन नहीं होता कभी नहीं होता ये भारत के लोग आप नहीं लड़ते तो भारत पराधीन बिल्कुल नहीं होता ये महाराणा प्रताप मान ये जितने भी थे इतने महान व्यक्ति थे शरीर की दृष्टि से देखो योद्वा की दृष्टि से देखो यदि वो मिलकर चलते ना विदेशी राजा नहीं टेक सकता था के उसमें मिल गया और गाजर मूली के मूढी काटने वेडा जाकर महाराणा प्रताप एक जैसे अकेले जैे ये झगडे का हे भारत व्यक्ति का इ दिमाग का नी कु राष्ट्री संगाबन् तु तेरा घर, तेरा परिवार ते संपति न बचेगिका दिमाग का न नहीं वो पीछे जाता मैं क्यों नो पी हता मोच कु राष्ट्र्योच दो क्यो विद् बनाडने शस्त्र उपलब्धरे आक्रमणकारी आक्रमणकारी बो सारीते दूसरे धनसम्पत्ति सारी आ विदेश त या इ नगरं मे कलकता भक्ति रक्षाङ्गी इ अर्पो गर्पोति जीवन बा विद्वा योद्धा बनाओ, मक इदान बा इ च मकु बना बह पैमागे किया किरा बनेगा का कोगा किरा मे बेटे पोते कि ऐसी स्थि कोवि पोता भारत क स्थिति गां और नगरों वाले लोग चाहिए। कि क्या हो रहा है अंदर और कि भारत का विनाश हो, बहु सा हो चका अपि मिले चले वचि स्थिति न आई है आज हम सारे और भारत को बचाया नहीं नहीं जा सकता, ऐसी अब अब तक नहीं आई है, आ बा न अची शक्ति, शक्ति नष्ट हो जाती है, अवसर मिलता दे आपी फूटे कारणी देखरा भारतीयो राजगद्दि वेद छोडो इ रागद्गे पा वर्षे इस मा लूटखांगे और दूसरी पाटी को गिराते रहेंगे, रहेंगे, अपनी को उठाते पांच में यह काम है, पड़ोसी को नहीं ए, राजगत्दी वाले, राजगत्दी वाले तो आप और हम जितना हो सकता है, पूरा जो लगा के करें। ये नान ऐसा, हूं, ऐसा मानता मोचता हा हि का आप साथ दोगे तो अधिक तु कम्गे ना माता कम <laughs> का काम क्या बता अर्जुन जै वीर उत्पन्न शिवाजी वीर उत्पन्न झा कानी जै गार गारी न झा की बनाच गा वे पाचो गाओ है चो गाओ रो ईश्वर आदेश का पन न कोष महान अपराध है इसको मत करो शक्ति लगा दो। बड़े बेटे बेटी नानते न मा को बा न्यो नी मानते, मानते इो बेटा मानक दि करोटा कागा न मा को मता केगी ऐ बेटा नहीता छोड़ो बेटा नहीं है जो नहीं मानता और इनको बेटा मान के खर्च करो बताओ कौन कौन करेंगी एक और दो तीन ऐसा सोचना ही चाहिए सबको इससे दो लाभ होते हैं बेटा बेटी या तो धर्मात्मा बनेगा नहीं तो दूर करो उसको अच्छे बालक बालिकाओं को बनाओ तैयार करो जन्म बेटी नहीं नहीं होता। होता, बेटा है। नेटा बेटीता धनसम् अस्ति बालक बालिकाओर्चे न्याय य बालको दिमाग ठक आय या तु केना माने या धन वञ्चित नैव वो है राष्ट्रष्ट्रे कुर्बुद्धि मेरा द्र्योधन मेरा दुर्योधन अन्याय का पक्षासो गाद्रि कटवाद्याधन विरोध क्यता दुष्टोधन धमका विरोध मेरा दुर्योधन्यायकार मेरा दुर्योधन मेरा द्र्योधन बा दिमाग व्यक्ति अन्याय चेना चे पडोसि का दो का विरोध को क्या या चेनाय स्वसार नाराज हो इदा नाराज नीना चे का सम ऋषि की परम्परा य महर्षिरं सरस्वती जी ने सदा या किं आये बहु सि का की इ दर्शनो मे दुन्या एक एक को छांट छांट के उखाड़ के रख दिया दर्शनों कोई टिक को सकता छाट चाट कखाड दर्शनो पढो न कि बामा विद्वान् बा मा शास्त्रो मे नीचे ऊप तीज भोगवाद य सारे कज्जी उडा भोगवाद के केवल भोगो केवल धन बिल्कु उखाड तो हमें हर के आदेश का पालन केगे नियुक् यास् मुनि की आर्य है क्या आ को श्रेष्ठा पुत्र है। और पुत्र अपने पिता आज्ञा का पालनता ब ईश्वर तीनू काल में पिता है हमारा पहले भी पिता था आज भी है आगे भी रहेगा माता भी तीनू काल में है पहले भी माता आज भी उसके सारे संबंध नित्य अब भला ऐसे ईश्वर को छोड़ के इस दुनिया की बातों को मानेंगे हम जैसे संसार के लोग चले ऐसे चलेंगे हम ये हमारा धर्म नहीं है डरना घबराना किसी की चिंता करना हम नहीं मानते इन बातों को पुखाड़ के फेंकेंगे साहब आप सहमत हैं या नहीं सारे के सारे या नहीं न? या डर लग रहा है आपको क्यों ब्रह्मचारी लोगो डर लग रहा है या कुछ करो कराओगे करेंगे, करेंगे, करेंगे।, करेंगे तो ध्यान दो अज्ञान कुसंस्कार बुराई अपनी जीवन में रहते हैं उनसे लड़ो उखाड़ो उनको अपनी बुराई से समझौता मत करो कभी झ बोलने काभ्यास क्रोध करणस बाचने का अभ्यास ये कर्पता मत करो दोषो संधिता व्यक्ति की न सकता दोहोषो सुधर दोषो त्रुटि युद्ध विरोध कर्ता व्यक्ति महान बन जाता निश्चित है लि महर्षि बा को दूर करो फिर को दूस बताो ईश्वर पुत्र है हम के पुत्र हैं। हमारा है ईश्वर पिता माता है हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे चाहे कोई नाराज हो कोई राज है, है? मेरा आज जो मंत्र हमने पढ़ा है स्वाध्याय के रूप में यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का पहला मंत्र है ईशावास्यदम सर्व यश किंच जगत यौ जगत इस मंत्र में कहा है च जो कुछ भी जगत्याम इस गतिशील सृष्टि में जगत गतिशील पदार्थ है जगत्यान ये सृष्टि का विशेषण है सृष्टि में गतिशील सृष्टि में तो सृष्टि का विशेषण है गतिशील अर्थात सृष्टि में व्यवहारिक मोटे दृष्टिकोण से हमको कुछ वस्तुएं गतिशील दिखती हैं और कुछ स्थिर दिखती है परंतु यहां जो गतिशील कहा है सृष्टि को वो इस भाव से नहीं कहा कि जो मनुष्य गाय घोड़ा चलते फसते दिखते हैं वो तो गतिशील और जो वृक्ष मकान आदि अपने स्थान पर खड़े हैं वो स्थिर इस भाव से यहाँ जगत्यांग शब्द नहीं है यहाँ तो प्रत्येक वस्तु गतिशील है हर वस्तु ने गति है इस भाव से यह बात कही गई जगत्यांग महर्षि जी ने किया है गम्य मानायाम सृष्ट इस गतिशील सृष्टि में अर्थात सृष्टि के प्रत्येक प्रकाश में गति तो फिर कौन सी गति है गति कई प्रकार की है एक गति तो स्पष्ट देखती है मनुष्य चलते हैं गाय घोड़े चलते हैं यह स्पष्ट देखती है दूसरी गति ऐसी है जो हमें इन आंखों से स्पष्ट नहीं देखती जैसे सब लोग मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है चारों ओर वो गति करती है सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है लट्टू की तरह ऐसे अपने ध्री पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर ऐसे भी चक्कर लगाती है तो ये दो गतियां हैं पृथ्वी के अंदर <coughs> जो दैनिक दैनक भ्रमण चोबीस घण्टे चक्क्रूस्को दैनक गति बोते है उसको सर्कुलर मोशन कहते। और जो के औरज सूर्य को चारो ओ चक्रगाती वार्षिक गति कीनियर मोशन लीनयर मोशन के तु गत पृथ्वी मे है नै पृथ्वी बोलती जैसे लट्टू देखता है और सूर्य के चारों ऐसे घूमते हुए भी नहीं दिखती वो भी नहीं दिखती पर है गती। तो जैसे पृथ्वी में ये दैनिक भ्रमण और वार्षिक भ्रमण ये दो प्रकार की गति है ऐसे ही प्रत्येक पिंड में गति है चाहे वो हमें दिखती हो चाहे ना दिखती हो इस दृष्टि से कहा कि इस सृष्टि में सभी पदार्थ गतिशील है कोई भी स्थिर नहीं तो वृक्ष आदि फूल रूप से हमको ऐसा दिखता है कि वो खड़े मकान भी खड़े हैं, पृथ्वी भी खड़ी है ये सब स्थिर पदार्थ पर वास्तव में ये सब भी गतिशील है इसलिए संभि मानायाम सृष्ट हो इस चलायमान सृष्टि में ये जगत्यांग शब्दकार हुआ यगत जो कुछ भी जो कुछ भी आगे शब्द जगत गतिशील द्रव्य है इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ गतिशील है अब ये जगत शब्द द्रव्यों के लिए आया जगत्यांग सृष्टि के लिए आया यहां एक शंका हो सकती है कि यह जो जगत के पदार्थ है क्या ये सृष्टि से अलग है सृष्टि के पदार्थ क्या सृष्टि से अलग है क्योंकि नहीं फिर दो अलग अलग शब्द क्यों रखे जगत क्या जगत गतिशील सृष्टि में जो गतिशील पदार्थ है ऐसा दो अलग अलग क्यों बोला ये बोलने का है काषा का व्यवहार सामान्य भाषा मे ऐत प्रयोग दीवाे है का दीरे अलगरं जीव सफ़ेद ङ्गेद रं लगा डोद मे जिनी दीवा तु दीवाे अलग नही पर भाषा है बोलने का ढ जैसे ये वाक्य है कि इस घर में जितनी दीवारें हैं सब पर सफेद रंग लगा वैसे ही इस गतिशील सृष्टि में जितने गतिशील पदार्थ हैं वैसे ये भी भाषा दीवारें घर से अलग नहीं है और पदार्थ सृष्टि से अलग नहीं है। तो इतना अर्थ हुआ जगत्याम क्या जगत्य। यगत इस गतिशील सृष्टि में जितने भी गतिशील पदार्थ हैं इसमें जड़ चेतन प्राणी सबा हर वस्तु गतिशील है ये जितने पदार्थ हैं ईशावास्यम इदम सर्वम इदम सर्वम जगत ये सारा जगत ये जितने भी पदार्थ है ये सब ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है ईश्वर प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट है उसके अंदर विद्यमान है ये है ईशावास्यम ईश्वर इसमें बस रहा है वास्तम बस रहा है ये ईश्वर से बस रहे तो मंत्र के पहले भाग में दो बातें आ गई एक तो ये जगत और एक ईश्वर जगत व्याप्य है और ईश्वर इस जगत में व्याप्त है या व्याप्त है दोनों शब्द का प्रयोग हो सकता है जगत व्याप्य है और ईश्वर इस जगत में व्याप्त है अथवा व्यापक वो इसके अंदर सब जगह विद्यमान है उपस्थित है अध्याय है ये युर्वेद का एक एकाध मंत्र के अंतर से लगभग ये पूरा का पूरा अध्याय ईश्वरपनिषद भी कहलाता एकाद मंत्र का अंतर है और कहीं कुछ मंत्रों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है तो ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है उपनिषद में भी यही मंत्र है अब बहुत से लोग उपनिषद को मानने वाले वेदांत को मानने वाले वो ऐसी व्याख्या करते हैं कि वेदांत दर्शन और उपनिषद ये सब अद्वैतवाद की प्रस्थापना करते हैं अद्वैतवाद को मानते हैं जितने भी उपनिषद हैं जो अपनी दस 11 प्रमाणिक मानी जाती है उन सबका आदि मूल मुख्य आधार ईशोपनिषद को माना जाता है और सबसे पहले उपनिषद ईशोपनिषद को माना और पूरा वेदांत दर्शन उपनिष्दों पर आधारित है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सारा वेदांत दर्शन और सारी उपनिषदों का मूल ईशोपनिषद इसी के आधार पर बाकी सारी उपनिषद और वेदांत दर्शन का विस्तार किया गया ऐसी मान्यता लोगों में प्रचलित है और इस ईशोपनिषद में ही लोग अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं इसकी व्याख्या ऐसी करते हैं परंतु ऐसा है नहींशोपनिषद के पहले ही मंत्रों में द्वैतवाद की स्थापना है अद्वैत की नहीं वेदान्त दर्शन का आधार उपनिषद उपनिषदो का आधार ईश्वर ईश्वद मे सबला मन्त्रे सारी वेदाधार मन्त्रि मन्त्र मे तीन वस्तु बे मन्त्र भाग मे वस्तु मे सु वस्तु जगत संसार ईश्वर और जगत औरला मन्त्र कहरा ये सारा जिनागत है ईश्वर व्याप्त है वस्तु अवी एक ईश्वर जगत आगर एक व्याक्य आग व्यापक वस्तु आग वस्तु आई मन्त्र के दूसरे भाग मे तीसी वस्तु भी आगतेन भुञ्जीथा भुञ्जीथा भोग करो हे जीव भोग कर भुञ्जीथा यह भूंजी था किसको कहा जा रहा कर, है तू भोग कर यह दीख रहा है भोग करने वाला न तो प्रकृति है न ईश्वर प्रकृति जड़े वो भोग करती थी वो भोगता है ईश्वर पहले से तृप्त है रसायन तृप्त न बुद्धाष्टन होना वो आनंद से परिपूर्ण उसमें, उसमें कोई कमी है ही नहीं तो भूंजी था और है ये जीवात्मा ये जीव तू इस जगत का भोग कर जगत के पदार्थों का भोग कर तो देखो तीनों वाचन आने के पहले ही मंत्र में त्रैतवाद आगे भी मंत्रों में ऐसा ही इसी प्रकार से अन्य उपनिष्दों में भी ऐसा ही और वेदांत दर्शन में भी ऐसा ही वेदांत दर्शन के पहले दो सूत्रों से प्रथम दो सूत्रों से ही त्रैतवाद स्पष्ट हो जाता वेदांत दर्शन का पहला तो उनके, दूसरा तो, है नहीं तो, उत्तर तो उनके पास दूसरा उत्तरी जिज्ञा प्रश्नज्ञा जा सर्वाज्ञा का सर्वा जान तो जानने के लिए बाकी बचा क अगर जानने के लिए और बाकी बचा हुआ तो सर्वज्ञ नहीं यदि सर्वज्ञ है तो जानने को बाकी कुछ बचा नहीं है दोनों शब्दों में विरोध है सर्वज्ञ में और जिज्ञासा में तो विरोध यदि वो सर्वज्ञ है तो जानने को बाकी कुछ नहीं वो सब कुछ जानता है और यदि जानने को बाकी है तो सर्वज्ञ नहीं है हम उनसे पूछ के आप बताइए ब्रह्म को अल्पज्य मानते हैं या सर्वज्ञ मानते हैं तो वो कहेंगे सर्वज्ञ मानते हैं इसका अर्थ है कि ये जिसको जिज्ञासा हुई है वो ब्रह्म तो नहीं हो सकता ब्रह्म तो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ को जिज्ञासा हो ही नहीं सकती और यहाँ तो पहले सूत्र में कह रहा है कि हमें ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं अब तक वो ब्रह्म को नहीं जानता उसको जानने की इच्छा हुई तो यहाँ दो वस्तु से हुई एक जे पदार्थ ब्रह्म और दूसरा जिज्ञासु जिसको जिज्ञासा हुई आत्मा दो वस्तु से दो और दूसरा सूत्र वो तीसरी वस्तु को विकसित कर देता है अथा तो ब्रह्मा जन्म आदि अस् यथा यह दूसरा सूत्र है, जिससे किस ब्रह्म को जानना चाहते हैं अब तक आपको क्या जानकारी है उसके बारे में क्या पढ़ा सुना उसके संबंध तो उत्तर दिया हमने अब तक ये पढ़ा सुना है यथ जिस ब्रह्म से अस्गत का जन्म आदि होता है उस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं जिस ब्रह्म से इस जगत का जन्म आदि मतलब पालन और प्रलय जन्म पालन और प्रलय इस जगत का जन्म होता है इसका पालन होता है और इसका विनाश होता है जिस ब्रह्म से ये सब होता है उस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं तो ये अश्य ये जगत को कह रहा है जिस भ्रम से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होता है तो ये जगत सच्चा है कि झूठा है क्यों नहीं अगर जगत झूठा है तो इसका अर्थ उसका उत्पत्ति पालन विनाश कुछ नहीं होता ना अगर जगत झूठा है तो उत्पत्ति पालन तो कुछ हुआ ही नहीं वो तो खाली नाटक है दिखावा है तो जिस ब्रह्म का लक्षण ही नाटक वाला है दिखावे वाला है तो ब्रह्म सच्चा कैसे वो फिर तो ब्रह्म ही झूठा हो जाए जगत तो कुछ है ही नहीं और आप कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश होता है उस ब्रह्म को हम जानना चाहते उत्पत्ति स्थिति विनाश तो कुछ होता ही नहीं तो वो भ्रम कहां हुआ ब्रह्म का लक्षण ही ठीक नहीं हुआ एक और उदाहरण सी बात समझ में आएगी मान लीजिए आपने किसी बढ़ई के बारे में सुना कि हमला में एक बढ़ाई रहता उसका नाम क्या है तो अब तक क्या है? अब तक तक क्या है, कि वो जो है वो वो कुछ रेश कुमारेश कुमाढै हैके बामे जाने तु अबि बै वस्तु निर्माण कोसी वस्तु निर्माण हाउली बनाता हाली ठीक और एक पाउली बनाता है एक हावली बनाता है एक पाउली बनाता है ऐसी ऐसी वस्तुओं को बनाने वाले उस सुरेश कुमार बढ़ाई के बारे में हम जानना चाहते हैं तो पूछा ये हावली क्या चीज और ये पाउली क्या चीज जानकारी करने पर पता लगा ना तो हावली कोई वस्तु होती है ना पाउली कोई वस्तु होती है कोई वस्तु ही नहीं होती हावली पावली कोई वस्तु ही नहीं है जिस सुरेश कुमार का परिचय यह बताया गया कि जो हावली पावली बनाता है ऐसे सुरेश कुमार को हम जानना चाहते जब हावली पावली कोई वस्तु ही नहीं होती तो सुरेश कुमार का लक्षण ठीक हुआ क्या इसका मतलब ये सर नाटक तो धोखा है हावली पावली कोई होती ही नहीं तो बनाने वाला क्या बनाया तो इसी प्रकार से जगत अगर कुछ वस्तु ही नहीं है झूठ है ये मिथ्या है जगत और ब्रह्म का लक्षण आप ये करते हैं कि जो जगत को बनाता है तो जगत तो कुछ है ही नहीं तो जगत बनाने वाला कुछ भी नहीं हुआ तो उसका स्वरूप भी ठीक नहीं बताया आपने अगर उसका स्वरूप ठीक आप बता रहे हैं कि परमात्मा जगत को बनाता है तो कम से कम जगत सच्चा तो होना चाहिए असली होना चाहिए जगत मिथ्या नहीं होना चाहिए उस परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया जिस जगत को परमात्मा ने उत्पन्न किया इसका पालन किया इसका विनाश किया ये जगत सही होना चाहिए असली होना चाहिए सच्चा होना चाहिए तब तो उसका लक्षण ठीक समझ में आएगा कि हाँ हम ऐसे ग्रह्म को जानना चाहें अस्थ शब्द से इस दूसरे सूत्र में जगत की सिद्धि हो जाती है तो पहले ही दो सूत्रों में तीनों वस्तुएं सिद्ध हो गई ब्रह्म एक जिज्ञासु और एक जगत तो ऐसा ही इस उत्तर शब्द के अथवा चालीसवें अध्याय के पहले मंत्र में भी तीनों वस्तुएं सिद्ध है ईशावास्यम इन सर्व यत् जगत्याम जगत जो भी कुछ इस चलायमान सृष्टि में गतिशील पदार्थ समुदाय है उस समुदाय में ईश्वर व्याप्त है तो पदार्थ समुदाय जगत एक वस्तु इस सारे जगत में व्याप्त होने वाला ईश्वर दूसरी वस्तु और तेन त्यप्तेन भूंजी था भूंजी हो इस जगत के पदार्थों का सेवन करो ये सेवन करने वाला तीसरा जो भोगता है जिसके लिए ईश्वर ने यह जगत बनाया तेल इस कारण से तेल हेतुअर्ष में है तृतीय में इस कारण से किस कारण से इस कारण से कि ईश्वर सारे जगत में व्याप्त है और ईश्वर इस जगत का राजा है ईश्वर इस जगत का मालिक है ये जगत ईश्वर का है हमारा नहीं है जीवों का नहीं है इसका मालिक ईश्वर जीव इसके मालिक नहीं तो जो व्यक्ति जिस वस्तु का मालिक होता है अगर उसकी किसी वस्तु का हम प्रयोग करना चाहते हैं सेवन करना चाहते हैं तो जरा उसके संविधान के अनुकूल चलना चाहिए जिसकी जो वस्तु है उससे पूछ के प्रयोग करना चाहिए क्या हम आपकी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं पूछ के प्रयोग करो और वो कहेगा हाँ ठीक है कर तो कैसे प्रयोग करें वो भी बताए ये मेरी वस्तु है ये ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग ऐसे करो आप बाजार में खरीदने जाते हैं सामान मार्केट में कार खरीदते स्कूटर खरीदते हैं फ्रिज आपको सुख देगी इस पुस्तिका को पढ़े भी न इस वस्तु का उपयोग ठीक से जाने भी ना आप इसका उपयोग करेंगे तो वस्तु आपको दुख देगी तो जब कंपनी वाले अपनी वस्तु बाजार में बेचते हैं तो उसको प्रयोग करने का तरीका भी बताते हैं ऐसे प्रयोग करो तो ये वस्तु आपको सुख देगी भगवान ने भी सारी सृष्टि बनाई और जीवों को सौंप लो भाई सुखो कर। कैसे उसकी बता उसने बताई? वो का के विधिता ईश्वर कम्पनी का मलिक पदायिम् अधिकारनपुञ्जी था त्याग वृत्ति से भोगो इस जगत को भोगो तुम्हारे भोगने के लिए बनाया खाने पीने भोगने के लिए बनाया खाओ पिओ भगत भोगो जगत के पदार्थों को पर दो तरह से भोगा जा सकता है एक स्वार्थ वृत्ति से और एक त्याग वृत्ति से दो प्रकार से जगत को भोग सकते हैं <laughs> तो ईश्वर ने यह संदेश दिया कि त्याग वृत्ति से भोगो जब तेन पूंजी था स्वार्थ वृत्ति से मत भोग उसका भी निषेध किया न पूंजी था माध्यम लोभ मत करो लोभी मत बनो, त्यागी बनो, ये जगत आपको सुख देगा, रहे लोभ करोगे ये जगत आपको दुख देगा, जैसे आप बाजार में से वस्तु खरीद के लाते हैं कोई मशीन खरीद लाए वॉशिंग मशीन है कोई दूसरी वस्तु है तो उसमें सब इंस्ट्रक्शन लिखी रहती भाई है भाई बिजली की तार है दो वोल्ट का करंट है इसको हाथ मत लगा तो, और ये इसका ठक्कल् हण्डल यो तन् तु विधि निषेध ये विधि बिलिता तारा ये निषेध भगवान् नवी तेल गुञ्जी था य विधि त्याग्रो और मा गृह ये निषेध लोभ न स्य शुद्धन ये धन ये जगत जगत् पदार्थ कि संपत्ति कि अर्थ प्रश्नवाचक है एक उत्तर वाचक है एक प्रश्नवाचक अर्थ उत्तरवाचक अर्थ प्रश्नवाचक मे तु सीधी सी बा सोचो ये धन किं जीवात्मा धन कि ईश्वर के संपत्ति सारी दृष्टि ईश्वर की ईश्वर जगत् का मा ईश्वर पीने दीने कलव वस्तु दी ह पा तु तु चिन्तु भगव पिने जीने कुखा पियो मो हा मुक्ति मे जो य मुक्ति मे जा मुक्ति मे जाने लिको ये वस्तु दे इव पर क्यागवती ो नहीं, नहीं तो ये करट ये सृष्टि मे अग्रोगे बिजल पकी बा आसु कस्य धन चले। मारागया मारागया चले। धन किमचन्द्री चले गाजा कृष्णजी महाराजे गौर महाराजे और सिन्दरीला बता धन कि समय छोडग जी कृष्णचन्द्र जी युधिष्ठिर सिन्दर जैसे समय योड तस्का धन अर्थात् ये धन केवल ईश्वर का तु किचक कस्य कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन कल शब्द के र चलाय षष्ठी एकवचन क्या कसे? का परमात्मा का है क इति प्रजापति प्रजा का पालन ईश्वर है उसका का में भी आता है क उपनिषद् ग्रह्म ग्रन्थो मह के रूप चलाय कस्य बले शक्ति